श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंध अथ नवमोध्याय भगीरथ चरित्र और गंगावतरण श्रीशुकवाच अंशुमांच तपस्ते पे गंगा नयन कामया काल महात नाशक्नु ततः कालन संस्थित श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई दिलीप सुतअस्त अशक्त काल में ईमान भगीरथस्त्य पुत्रस् पेशमह तपह अनशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की परंतु वे भी असफल ही रहे समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई दिलीप के पुत्र थे भगीरथ उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की दर्शयामा सतम देवी प्रसन्ना वरदा स्मितुक्त स्वयं अभिप्राय सशंसा वन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मर्त लोक में चलिए कॉपी धारियता वेगम पतंत्या मे मही तले अन्यथा भूतलं भिवा अनपजासे रसातल गंगा जी ने कहा जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूंगी उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए भगीरथ ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी किम चाहम न भुवम जासे नाम मैया मृजा भी तदम कुछ राजिंत्यता इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझमें अपने पाप धोएंगे फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी भगीरथ इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो भगीरथ हुआ साधो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्टालोक पावना अनंत्य घम ते संगाते जग भिधरी भगीरथ ने कहा माता जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का सन्यास कर दिया है जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं धारियति ते वेगम रुद्रस्वात्मा शरीरिण योतमिदम प्रोहतम विश्व सटी व समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्र रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है युक्ता स नृपो दैव तपसा तो कालेनाल राज्य परीक्षित गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए तथेतिराग्यालोक शिव दधारावहित हो गंगाम पादपूहत जलाम्भरे भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली फिर शिवजी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया क्यों न हो भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है भगीरथराजर्ष भुवन पावनि देहा भस्मी देहाूता इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पाउंडी गंगा जी को वहां ले गए जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बन पड़े थे रथेन वाजुवेगे न प्रयानम अनुधावती देशान पुनंते निर्दग्धा आसिंचन सागर सगरात्मजान वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगाजी दौड़ रही थी इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के जल जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया यद जलस्पर समात ब्रम्हदंड अपीम सगरात्मजा दिभ हम जगम हूँ केवलम देह भस्म भी यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए भस्मी भूतांग संगी नर्या था सगरात्मझा किम पुनः श्रद्धया देवी ये सेवनते परीक्षे जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है न हे तत्परमाश्चर्य सर्धुनिया यदि होदित अनंत चरणाम भोज प्रसूताया भविद संेश मनोजस्मिन श्रद्धा मुनियो मलाह त्रैगुण्यम दुस्सम सद्यो जाता सदात्मता मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दें इसमें कौन बड़ी बात है श्रुतौ भगी रथ तस्नाभों पर सिंधुदीपस्त अयुतायुतस्तो भवत ऋतुपर्णो नल सखो यो स्विद्यामया दत्वाक्ष हृदय हम चास्त ही सर्व काम भगीरथ का पुत्र था श्रुत श्रुत का नाभ यह नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है नाभ का पुत्र था सिंधुद्वीप और सिंधुद्वीप का अवितायु अवितायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण वह नल का मित्र था उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उससे अश्वविद्या सीखी थी ऋतुपण का पुत्र सर्व काम हुआ तथा सुदास तत् मधयंती पतिप आहुर्मित सहम जम्बई कलमसांगी मुत वशिष्ठ सापा द्रक्षो अनपत्य स्वकर्मणा परीक्षित सर्व काम के पुत्र का नाम था सुदास सुस के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती सौदास को ही कोई कोई मित्र सह कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमस पाद भी कहा जा गया है वह वशिष्ठ के साप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ राजम निमित्तों गुरो साप सौदास महात्म ए तेद तुम्हें क्षा न रहो यदि राजा परीक्षित ने पूछा भगवन हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने साप क्यों दिया यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया बतलाइए शीशु कुवाच सौदास मृह किंचित चरण रक्षो जघान मुमोच भ्रातरम सोथ गत प्रति चिकितीषाया सचिता नघम्राज सुदूप धरो गृह गुर्वे भोक्तु काम पक्वान नरामिशम श्री सुखदेव जी ने कहा परिच्छेद एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे वहाँ उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परस दिया परिवेक्षमाणम भगवान विलोक्याम भक्ष्यम अंजस्या राजपथ क्रुद्धो रक्षो हे वम भविष्यसि। जब सर्वसमर्थ समर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि जा इस काम से तू राक्षस हो जाएगा रक्ष कृतम तद्विदिवा चक्रे द्वाद सुभाषिखम सोप्यपोजलि गुरुम सप्तुम समुदत जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है राजा का नहीं तब उन्होंने उस श्राप को केवल बारह वर्ष के लिए कर दिया उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को श्राप देने के लिए उद्यत हुए वारिता मदिहंत्यापो रूसिपादि सर्व पश्यं जीवमयम नृप परंतु उनकी पत्नी दमयंती ने मदियंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया इस पर सवदास ने विचार किया कि दिशाएं आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही हैं तब यह तृक्षण जल कहाँ छोडूं अंत में उन्होंने जल को अपने पैरों पर डाल दिया इसी से उसका नाम मित्र हुआ राक्षसंभाव मा पन्न पादे कलमाशताम गवाह काले दन को दंपति द्विजः उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे इसलिए उनका नाम कलमाशपाद भी हुआ अब वे राक्षस हो चुके थे एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमास ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया क्षुधा थोजृे विप्रम तत्पत्नता न भवान राक्षस साक्षा दिखाकूण हथ मदय्या कर्तु नर्तमर्हसी देहि मे पत्य काका पतिज कलमास पाद को भूख तो लगी ही थी उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी उसने कहा राजन आप राक्षस नहीं हैं आप महारानी मदयंती के पति और इच्छाकू वंश के वीर महारथी हैं आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएँ अभी पूर्ण नहीं हुई है इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए देहो यम सो राजन पुरुष से अखिला तस्मादस्य अवध हो वीर सर्वार्थ अवध उच्य राजन यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है इसलिए वीर इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है ऐस ही ब्राह्मण हो विद्वान तपशील गुणान्वित आर्यराधे सुर ब्रह्म महापुरुष संहितम सर्वभूतात्म भावे भूते स्वंतर हितम फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है यह उन पुरुषोत्तम परब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है जो समस्त पदार्थों में विद्वान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं सोय ब्रह्मर्षि वर्यस्ते राजर्षि प्रवराद विभो कथम अर्ति धर्म पिछरीवात्मज राजन आप शक्तिशाली हैं आप धर्म का मर्म भली भाति जानते हैं जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजर्षि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है तस् साधोर पापस्ूणस ब्रह्मवादिन कथम वधम यथा ब्रभ्रोर्म मनते सन्म तो भवान आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है भला आप मेरे परोपकारी निरपरा श्रोत्रीय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं ये तो गौ के समान निरी हैं यद्यम कृते भक्षस्तर हिमा खाद पुर्वतः न जीविष्ये विनाजे न क्षण च मृतक यथाम यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी एवं करुण भाषात्या अनाथवत व्याघ्र पशु सौदास साप मोहितः ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण बाड़ी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी परंतु सौदास ने साप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए ब्राह्मणी विखिधिन्सुम पुरुषादे न भक्षितम शोचंत्यात्मान उर्वीसम असपत् जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यतपति को खा लिया तब उसे बड़ा शौक हुआ सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को श्राप दे दिया यशमान वे भक्षिता पाप कामार स्याम तवापी मृत राधान अकृत प्रज्ञर्शिता रे पापी मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है इसलिए मूर्ख जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी यह बात मैं तुझे सुझाए देती हूँ एवं मित्र सहम सप्तापतिलोक पर समिध्यम भर तो गतिम ग इस प्रकार मित्र सह को साप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी क्यों न हो वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी विषापो द्वास साप दानते मैथुनाय समुद्यतः वैज्ञा ब्राह्मणी शापम महिष्यास अनिवारित बारह वर्ष बीतने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने उन्हें रोक दिया क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के श्राप का पता था ततऊर्ध सतत्याज स्त्री सुखम कर्मणा प्रजा वशिष्ठस्त अनु तो इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया इस प्रकार अपने कर्म के फल स्वरूप वे संतानहीन हो गए तब वशिष्ठ जिन्हें उनके कहने से मधुयंती को गर्भाधान कराया सा सप्त समागर्भम अभिभन जघने कथ्य कथ्यते मदी सात वर्ष तक गर्भधारण की रही परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया इससे जो बालक हुआ वह अस्म पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया अस्म कामूल को जज्ञ भी परिरक्षित नारी कवच इत्युक्तों मूलको भवतः अस्मक से मूलक का जन्म हुआ जब परशुराम जी पृथ्वी को छत्रीहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया था इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के छत्रीहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना तथो दशरथ तस्मा पुत्र ऐड मिडस्त राजा विश्वहो यस खट्टवांगच चक्रवर्त मूलक के पुत्र हुए दशरथ दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वसह विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खट्वांग हु हुए यो दैवैरर्थि दैत्यान अवधीत युधिदुर्जय मुहूर्त महायुर्घ्या स्वपुरम संद्य हे मनह युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल दो ही घड़ी बाकी है तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया नवे ब्रह्म कुला प्राणाह कुलवान न सिो न मही राज्यम न दाराचात वल्लभा वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है पत्नी पुत्र लक्ष्मी राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतरने उतने प्यारे नहीं लगते न बाले पी मतिर्म्यम अधर्मे रमते क्वेन नापश्यम उत्तम श्लोका अन्य किंचन वस्तु मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु नहीं कहीं नहीं देखी देवई कामवरो दत्तो मह्यम त्रिभुनेश्वर नाभृणे तमहम कामम भूत भावन भावलह तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुँह मांगा वर देने को कहा परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्रीहरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था ये विक्षिप्तेम देवास्ते स्वहृदय स्थित न भिंदंति प्रियम परे जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं वे सत्वगुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी गुणी हैं वे तो जान ही कैसे सकते हैं अथे समाज रचते सुसंगम गुणे सुगंधर्वपुरपेशों रूढ़म प्रकृत्यात्मन विस्वको भावे नित्वा तम हम प्रपद्ये इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता ये तो माया के खेल हैं आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व लगनों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है ये तो अज्ञान व चित्त पर चढ़ गए थे संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूं और केवल उन्हीं के शय ले रहा हूँ ये व्यवसितो बुद्ध्यानारायण गृहीतयाम हित्व्य भावम अज्ञानम तथा स्वंभाव आश्रित परीक्षित भगवान ने राजा खट्टवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान अज्ञानमूलक आत्मभाव था उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्मस्वरूप में स्थित हो गए यद्रह्म परम सूक्ष्म अशून्यम शून्यक भगवान वासुदेव तेज गृहती सात वह साक्षात् पर्रह्म है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य से भी के समान ही है परंतु वह शून्य नहीं परम सत्य हैं भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं इतिम्भागवते महापुराणे पारमशा सहितायां नव स्कंधे सूर्यसार वर्णे